प्रश्न पूर्वक श्लोकांतरम अवतारे थी जो पहले कहा गया उसका पहले अनुवाद कर प्रश्न करके आगे श्लोक अनुवाद अवतरण करते भगवान बंधुर भाष्यकार आत्मव रिपुरा उत्म ही बंधुए आत्मा ही, ही रिपु अपना कहा तत्र किम लक्षण आत्मनो बंधु किम लक्षण आत्मनो आत्मन रिपू कैसे लक्षण बरा अपना बंधु कैसे लक्षण वेलापन शत्रु बंधुरात्मात्मे आत्मजिब अनात्मनस्त शत्रुस्त शु वर्ता शत्रुत्ते ये आत्म न आत्मा बंधु ये न आत्मा एवं आत्मा न जीत उसी आत्मा का तो ही बंधु है जिससे आत्मा नत्मा कार्यक्रम संघात को जीत लिया कार्यक्रम संज्ञात जिसने जीत लिया उसके लिए बंधु है अनात्मनस्तु जिसने नहीं जीता है जितेन्द्र जी जिस जितेन्द्र है उसके लिए बंधु है जो जितेन्द्रिय नहीं है आत्मेव शत्रु वर्तित शत्रुत्व शत्रु में रहता है शत्रुवत जिसे शत्रु अपकारी विरुद्ध में रहता है ऐसे ही रिपु हो जाएगा टीका में एक आत्मनो मिथ्य विरुद्ध बंधुत्म रिपुत्व च लक्षण भेद एक में विरुद्ध है बंधुत्व रिपुत्र भिन्न लक्षण होना चाहिए लक्षण विना नहीं होगा चोद्य वशीकृत संघातस्य आत्मा प्रति बंधु जिसने संघात का अध्ययन किया जितेंद्रिय बंधु जीतेन्द्रे आत्मा इतर से खाते बंधुरात्मा वशीकृत संघात विष्पभा उपन्नम आत्महान प्रति बंधुत्व साधीकृत संघात वसीकृत संघात यह न कार्यक्रम संघात को जिसमें अधीन में रखा उसके लिए विक्षेप नहीं होता है शरीर भी स्थिर रहे इंद्रिया भी स्थिर रहे मन स्थिर है विक्षेप अभाव आत्मी समाधान सम्भा समाध। में समाधान समाधि संभव है उपपन्न आत्मान प्रति बंधुत्व आत्मा के प्रति ऐसे अंत बंधु साधय बंधुरात्मा अवश्यकृत संघातिक्षेपोपत्ति जिसने कार्यक्रत अपने वश में नहीं रखा विक्षेप होगा आत्मा में स आत्मापत्ति शत्रु शत्रु से रहेगा प्रसिद्ध शत्रुवत आत्म शत्रु वर्त शत्रु से वर्त उत्तराधम व्याकृत अनात्मन भाष्य में बंधुरात्मात्म तक कस्य आत्मन स आत्मा बंधु नत्म आत्मजीत जिसने जीत लिया आत्मा का कार्यकर्ण संघात ये नीति जीतगा तो वसीकृत जीतेन्द्र अनात्मस्तु अनात्म अजितात्म जो कार्यकर्णसघात को जिता नहीं शत्रुत्कार शत्रुभावत आत्मे शत्रु रहता है शत्रुवत यथ अनात्म शत्रु अन्य शत्रु आत्मन अपकारी तथा तो आत्मा आत्मा अपकारमी में रहेगा टीका में दृष्टान ये था उत्तर दृष्टान्त अवसात अवश्यकृत संघात स्व हिता अनाचरणार्थ आत्मा न जिसने तो अपने कार्यक्रम संघात का अध्ययन नहीं किया वो अपने हित नहीं कर सकता अनाचारण आत्मा के प्रति शत्रु होगी इतनी दाष्टान्तिक लोगों बोला वो आत्मा शाह है आत्मा ही बंधु आत्मा शत्रु एक अंतकर्ण मन ही मन ही।, ही उसका शत्रु होता है तो मन ही उसका मित्र होता है वो मन उपाधि का जीव सा, कोई आत्मा सद जिसका आत्मा का ही वही सब होता है रिपो होता है कथम संयत कार्य करण से बंधुरात्मा तत्री कार्य करना ये न कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय इसको जिसने साम्य कर लिया उसके लिए उसका को उसका बंधु आपना तत्र जीता जिताम प्रशा जितात्म समाहितः सुख दुखेशीत सुख दुख तथा तथा समाहितः शीतोष्ण सुख दुख जिता जीत आत्मा यह न कार्यक्रम संग जिसने जीत लिया प्रशांत जो प्रसन्न है नहीं परमात्मा समात परमात्मा समाधि का विषय परमात्मा का साक्षात्कार शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानअपम हो सम सम होना चाहिए शीतोष्ण सुख दुखेशु जो समान है महानपम हो तुल्य है तो उसके लिए परमात्मा समाहित हो साक्षात कर, कर सकता है जित कार्य कर संघात से जीता क्या? प्रशांत प्रकर्षण उपरत बाह्याभ्य प्रशांत प्रकर्षण शांत उपरते बाह्य इंद्रिय अभ्यंतर इंद्र मन परमात्मा विक्षेपेण पुनः पुनः अनूयमन परमात्मा समात सम के से जब विक्षेप होता है ध्यान में कोई बैठा विक्षेप मान में चिंतन हुआ तो समाधि नहीं होती पुनः पुनः अनूत अनुमान से विक्षेप से माना नहीं होता है निरंतर चित्ते परमात्मा समाहित चित्त में निरंतर विषय होता है परमात्मा क्यूँकी विक्षेप दबा देता है विक्षेप रहित हो गया तो इस जो कार्यक्रम समझ जीत लिया परमात्मा समाहित होता है अर्थात निरंतर चित्त में प्रकाश होता है परमात्मा लगातार ध्यान होता है जितात्मा समस्त कर्मान अधिकारी नदर्श्य योगांगानि दर्शेती जितात्मा है जिसमें सब कर्म त्याग कर दिया कर्म जो करेगा तो विक्षेप होगा सन्यास्त सर्वस्त कर्मान अधिकारी है उसको दिखा करके योग के अंग समाधिकने के अंग दिखाते शीतोषण सुख दुखेश मान अपमान तुल्य हो समस्या समान रहे शीत हो उख दुखो मान अपमान समान रहे पूर्वाधम श्लोक के से व्याख्या करते है भगवान भाष्यकार जितात्म का कार्य करनादि संघात आत्मा जीतोयन आत्मा काम संघात इसको जिसने जीत लिया जितात्मा तितात्म प्रशांत प्रशात प्रसन्ना अंतकरने अंतकरने प्रसन्न सच्दे सत संेपे सहित परमात्मा सामत होता है अथ साक्षा आत्म भाव वर्त है पर सहित हो आत्म से परमात्मा रहता है अमीशाई चिता में विषय ठीका न कव तरत्मा साक्षाद आत्म भाव वर्तते केवल परमात्मा ही आत्मरूप से रहता है इतने नहीं किंतु किन्तु शीतोष्ण आदि नास्यती तत्व ज्ञान शीतोष्ण आदि से विचलित नहीं होता है तत्व से से हितोतराधन व्याख्यान करतेंचष्ण सुख दुखेशने अपम च मानअपन पूजा परिभव यो विचलित नहीं होता है शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान मान है पूजा अपमान परिभव तिरस्कार समान रहता है टीकामें तेजु समस्यादी थे संबंध ये सब होने पर भी सामने श्लोगो चित्त सामानमे विशिष्ट फल चेद चित्त सामधानी विशिष्ट फल कथम भूत सही तो व्यवहार से कैसे समाहित व्यवहार किया जाता है तत्र ज्ञान ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजिंद्रियुक्त योगी समलुष्ट कांचन ज्ञान विज्ञान विजितेन्द्रियः ज्ञान योगी तृप्त आत्मा अंतकरण ये ज्ञान आत्मा शास्त्रोत्व ज्ञान शास्त्र पदार्थ ज्ञान विज्ञान विज्ञाने साक्षात्कार जैसे शास्त्र से ज्ञान हुआ ऐसा अनुभव करना शास्त्र ज्ञान और विज्ञान से ज्ञान विज्ञानभ्याम तृप्त आत्मा यसे आत्मा का अंतकार तृप्त हो जाता है जब शास्त्रार्थ pues तो ज्ञान, ज्ञान हुआ और साक्षात्कार हो गया तभी तृप्त होता है इंद्रिया इंद्रियो को जीत लिया युक्त योगी युक्त ऐसे कहा जाता है उसे अवस्था में उसको समाहित है समानुष्टात्मक जो लोष्ट अस्म और कांचन लुष्ट है मिट्टी के ढेला अस्मि पत्थर कांचन सुवर्ण समान है इस रूप से इसको युक्त तो कहा जाता है समाहित तो कहा जाता है टीका में परोक्षा परोक्षाभ्याम ज्ञान विज्ञानाभ्याम संजत आलम प्रत्यय अंत कणे स्वाभिक्रिया पहले शास्त्राधिक ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान है शास्त्र से ज्ञान ब्रह्म के ब्रम प्रपंच मिथ्या ये सब तो ज्ञान शास्त्र से ज्ञान हुआ और ब्रह्म जीव के ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और अपरुक्ष होता है अहम जो ज्ञान हो जाता है परे ज्ञान दोनों प्रकार ज्ञान पहला ज्ञान है परोक्ष अपरुच अभिज्ञान संजात अलम प्रत्यय अलम प्रत्यय अलम प्रत्यय हो अलं प्रतिया, अलं प्रतिया, अलं गया उतना सब पर्याप्त सब कुछ पर्याप्त और कुछ कम नहीं बस जो है सब ठीक है प्रत्य जैसा ख्यात कार हो जाता है और किस में असंतोष नहीं पर्याप्त कुछ कमते नहीं अंतग्रण जिसके अंतगण में सो अभिक्रियार रहता हर्ष विषाद काम क्रोधाध्य हर्ष विषाद काम क्रोध रहता पर, परमानंद में तृप्त रहता है योगी युक्त समाहित व्यवहारवागी उसको समाहित ऐसी कहा जाता है लोग व्यवहार शास्त्र के आधार पर विद्वान लोग व्यवहार करते समाहत यदि पाद व्याख्यान दर्शी भाष्य में ज्ञान विज्ञान त्रितात्मा ज्ञान शास्त्रोक्त पदार्थों का परिज्ञान परिस्पष्ट ज्ञान शास्त्रोत्त पदार्थ का पदार्थ नाम शास्त्रोक्त पदार्थों का, पदार का स्पष्ट स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए जीव शब्द से किसको कहते हैं अंतकरण क्या है आभाष क्या है जगत की प्रती के ये का बुद्धि को यमा कौवा जगत कथम स्वयं निर्णयतमोह स््य पंचदशी ये स्वस्प्ञान बुद्धियादीना स्वरूप विभिन्न सत्वित बुद्धि आवास जगत क्या है इसका ज्ञान होता है तत्व शास्त्रोथ पदार्थना पारित ज्ञान परिषद स्पष्ट ज्ञान विज्ञान तो शास्त्र ज्ञाता सानुभवकरण ऐसे अनुभव जिस स्वर से शास्त्र किया ज्ञान ज्ञान से जगत मिथ्या अहम अद्वितीय तृप्त कालंप्रतय जिसका अलंप्रत्यय हो गया आत्मा अंत ज्ञान विज्ञान अप्रकंप्य विजेतेन्द्रियदृश युक्त हाँ समाहत सो उचित है वह समाहित से युक्त कहा जाता है ठीक है सोगी परमहंस परिवराजक और परमहंस परमस्तु हंस परमहस और परमहंस परिव्राजक सर्व छोड़ करके परिभाज परिव्राजक और हंस जैसे क्षीर विवेक करता है ये अनात्मा आत्मा विवेक करता है सर्वत्र उपेक्षा बुद्धि सर्वत्र उपेक्षा बुद्ध उपेक्षा कुछ नहीं किसी में कुछ राग देश कुछ नहीं उपेक्षा अनातिशय वैराग्यभागी कथय निरतिशय वैराग्यल स सा योगी सामनुष्टास्म कांचन ये निरतिशय वैराग्यभागे लुलष्टअस्म कांचना साम बराबर स्किल कुछ लाभा नहीं सामुष्टास्म सा कांचन श्लोक बोल ज्ञान योगी योगाूढ़ अभ्युपेत योगस्य से अंगान्तर दर्शे थे योगाूढ़ जब तक तो योगी में आरूढ़ नहीं है तब तो, तो कर्म करता है अंतगण शुद्धि के लिए कर्म उपासना करे सामर्थ्य हो योगाूढ़ हो गया तो प्रसस्त है आगे समण सबका त्याग करके कर्म त्याग करके समाधि अभ्यास करें योग से अन्य अंग दिखाते किंच मध्यस्थ सुहृन्त्रुदासीन सहुदीन मध्यस्थ्वेशु मध्यस्थदंधुष साधुस्विषु साशिष्यसेन मध्यस्थुष् साधुष समिष्युहत मित्र हरी उदासन मध्यस्थ देश बंधु इन सौ ये सब साधुस्वी पापीसु साधु हो पापी हो समुद्धि विशिष थे सम वो विशिष्ट है मित्र और सूहद में सुहृद होता है प्रकार की अपेक्षा के बिना जो प्रकार करता है सूद हर मित्र बंधु और ये शत्रु उदासीन है उदासीन है, उदाशना है। Uh, किसके पक्ष में नहीं और मध्यस्थ है उदासन और मध्यस्थ में भेद क्या है उदासन तो दोनों पक्ष में कोई निराग देश नहीं और मध्यस्थ दोनों पक्ष का हित चाहने वाला उदासीन मध्यस्थ में यह भेद हुआ मध्यस्थ दोनों पक्ष का हित चाहने वाला उदासीन कुछ नहीं चाहता है हित हित कुछ नहीं देश देश करने वाला बंधु साधु सी चापी सू साधु अच्छे कर्म करते पाप करते उसे सम बुद्धि विशेष इसलिए संसार में क्या हो रहा है कौन क्या कर रहा है वो विचार करना नहीं जो मुखार में तो संसार का तो, संसार ही रहेगा और देव और सुरक्षा की सृष्टि पहले से भगवान ने की तो कुछ कर्म अच्छे कर्म करने वाले होंगे कुछ पाप कर्म करने वाले होंगे कलह झगड़ा ये शुरू से ही वही चलता रहेगा और वो लोग दुखी है कोई सुखी है कोई कुछ कष्ट देता है कोई कुछ करता है वो सब चिंता करके जो लोग उसके पीछे जाते है बहुत है इसमें सब समान होकर के अपने सर को चिंतन करना चाहिए तो ज्ञान होने पर होने के पहले भी ये सब की अपेक्षा करके ही अपने चिंतन करना चाहिए नहीं तो संसार विषय चिंतन करे तो फिर ये आत्म चिंतन नहीं होगा इसलिए ये सब में अपने शत्रु मित्र दृष्य राग जितने कोई है बंधु हो उपकारी अनुपकारी कोई पाप कर्म करता है कोई पुण्य करता है कोई क्या करता है उसकी उपेक्षा करके छोड़ करके अपने स्वरूप स्थिति के प्रयत्न करें सामीकामें पदछेद विग्रहवाक्य योजना आख्यपाधान व्याख्या पंचलक्षण पदच्छेद पदार्थोक्ति व्याख्यान कांग्रेस भाष्य में सुहृद इध सुधुसूतक पूर्वाध पुरा सोहदीति प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकार का प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करे उपकार करता उसको कहते सौहृदय अमित्र है सामान्य स्नेह करने वाले अरे है शत्रु उदासीन न कसिजित पक्ष में भाई किसके पक्ष में नहीं उदासीन मध्यस्थ क्या है ये विरुद्ध है और उभय रीती दोनों परस्पर विरुद्ध और दोनों के हित तो चाहने वाले मध्यस्थ आ करके दोनों का समाधान करता है कोई झगड़ा कर कोई आकर मध्यस्थ आकर दोनों को समझा करके समाधान करता है मध्यस्थ उदासन है वो कोई मतलब नहीं वो अपने देखता है चला। बंधु संबंधी सम्बन्धी शास्त्रानुवर्ति पापेश प्रति सिद्ध कारी सर्वेशु कोई शास्त्र के अनुसार चल रहे साधु है साधु उसको कहा जाए शास्त्रानुवर्ती, है और पाप है प्रति करने वाले पाप है सर्वेश समबु समुद्धि कह किम कर्म इतने व्यापृत तो बुद्धि कौन क्या करता है कोई प्रतिसिद्ध करता है कोई साधु कर्म करता है कोई असाधु करता है ऐसे बुद्धि व्यापृत जिसके नहीं वो विशिष्ते वो विशेष है विमुचते पाठांतरम अतः वही मुक्त होता है टीका में हरि नाम परोक्षम अपकारक हरिश्च एक और एक दृश्य का दोनों क्या भेद है और यह होता है परोक्ष अपकार करने वाला हरि प्रत्यक्ष अप्रिय उद्देश्य इतना प्रत्यक्ष जो अप्रिय उद्देश्य प्रत्यक्ष ही देश करने वाला अथवा देश का विषय और ये परोक्षम करने वाले सम बुद्धि से समबुद्धि क्या है कह किम कर्मा कौन क्या कर्म करता है ये व्यापार नहीं प्रथम ही प्रश्न जाति गोत्र आदि विषय हो व्यापार विषय ये सब क्या है उसमें कोई व्यापार नहीं प्रथम जाति गोत्र आदि विषय हो व्यापार क्या व्यापार करता है क्या करता है कोई भक्ता है तो उनके व्यापार क्या है क्या पुत्र है कितने बच्चे, ये सब विभिन्न प्रकार चार प्रश्न होता है ये सब व्यापार छोड़कर के, उक्त प्रकार अव्यापी बुद्धि के सर्वोत्कर्ष हो वा सर्व पाप विमुक्षित नहीं हो सबसे उत्कर्ष सर्व पाप निवृत्ति व सिद्ध हो जाता है इस विशिष्ट अयम विशिष्य विशिष्य विशिष्यते विमुच्य पाठान योगाूढ़ा उत्तम इसमें दो बार आ गया विशिष्यते विमुच्य पाठन दो पाठ दिदम्थ संग्रह कथय दोन पाठ अः विशिष्य हो अथवा विमुच्य हो योगाूढ़ अयमे सर्वोत्तम योगाूढ़ा सर्वेश्लोक योजना योत्थ विशेष अनुभव योगाूढ़ उत्तमते अनुष्ठान प्रयतिव इसे अंगा अभिधान अनंतरम प्रधानम अभिदा थी योग करने के लिए अंग का ये विशेषण इसे समबुद्धि वाले योगा में उत्तम है उत्तम होने क्या करना चाहिए योगा अनुष्ठान प्रयत योग अनुषान के लिए प्रयत्न करना चाहिए अंग कथने के बाद अभिधान अनंतरम अभी योग अनुषान के लिए कथन करते है अत एवं उत्तम फल प्राप्त उत्तम फल प्राप्ति के लिए योग अनुशन करे योगी युजीत सतत सतत महात्मा स्थित एक यतचिता निराशीर परिग्रहत योगी सततम रहस्य स्थित आत्मा समाधान करे समाधान अभ्यास करे एकाकी यथचितात्मा सभी योगी रहस्य स्थित एकाकी यथचितात्मा निराशी अपरिग्रह सततम आत्मा युंजित एकांत में रह करके एकाकी रहे एकांत में रहे और एकाकी रहे यथे आत्मा चित्त रहे निराशी इच्छा रहता अपरिग्रह संग्रह रहित होकर के सतम आत्मा नियंजित निरंतर योग अनुसार करे योगी अत एवं आदर नैरंतर दीर्घ काल विशेषण तय योग सुजित अभ्यास करने के लिए सतु दीर्घ काल नैरंतर नैरंतर सत्कारा सेवित तो दृढ़ भूमि योग सूत्र सतु अभ्यास दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा से भीत तो दृढ़ भूमि दृढ़ भूमि जैसे दृढ़ भूमि स्थिर हो जाती है तो अभ्यास जो करेंगे दीर्घ काल करना है योग सूत्र महर्षि पतंजलि का सत दीर्घ काल नहीं सतु आदर नैरतर नेपाली सतु दीर्घ काल दीर्घ काल नैरंतरी सत्कार से भी दीभ दीर्घ काल निरंतर और सत्कार पूर्वक दीर्घ काल कर बहुत दिन लंबा दीर्घ काल निरंतर पूरा दिन शून्य तक दीर्घ निरंतर और सत्कार आदर पूर्वक सत्कार है श्रद्धा से तप से ब्रह्मचर्य से श्रद्धा पूर्वक करे ये करने पर दृढ़ होता है वही दे दिया आदर निरंतर दीर्घ काल विशेषण ये तीन विशेषण दीर्घ काल करना है निरंतर करना है और आदर पूर्वक आदर है सत्कार शब्द से का आदर है तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा आदि सब उसमें व्याख्या किया व्याख्या हुई योग सूत्र भाषा में आदर सत्कार क्या है तपसा ब्रमचरिण विद्या या श्रद्धा से ये पूर्वक करे तप भी चाहिए आदर के निरंतर के साथ ब्रह्मचर्य तप श्रद्धा उपासना पूर्वक ये तीनों है विशेष योग का अंग है सोच सततम योगी उत सततम निरंतर या निरंतर ये नैरंतर एक कर दिया उसमें आदर दीर्घ काल दो पंचांग आदर दीर्घ काल उपलक्षण भाष्य में दिया है योगी ध्यान ध्यान करने वाला इंजीत का अथ समाधान करे समाध अध्यात्थ समाधि अभ्यास करे सतम का कर अर्थ सर्वदा सर्वदा का क्या अर्थ है समय में केवल आदर दीर्घ काल उपलक्षण निरंतर तो निरंतर सर्वदा का नहीं था तो ये है दीर्घ काल भी लेना आदर पूर्व करना तो आदर निरंतर दीर्घ काल तीन हो जाएगा सर्वदा आत्मानं अंत ठीक है आत्मान का तो प्रत्येक आत्मानते सतत आत्मान आत्मा को लगाए तो आत्मा का तो प्रत्येक का उसमे एक करें परमात्मा जैसे समाधि करे अंत कणों को एकाग्र करें समाधान करें गिरी गुहादु इत्यादि शब्द न भाष्य में दिया रहस्य थे एकांत एकांत कैसे गिरी गुहादु शीत एका की असहाय गिरी गुहादि में एकांत स्थान में आदि शब्द से योग प्रतिबंधक दुर्जनादि विद्रोह देश गृह योग के लिए प्रतिबंधक दुर्जन जहाँ है वहाँ नहीं रहे योग के लिए प्रतिबंध करने वाले दुर्जन देश छोड़ करके वहाँ रहे जो लोग विरोध करने वाले विशेषण द्वेश रहसी और एकाकी दोनों रहस्य एकाकी छो विशेषण सना। विशेषणाध संासांत में रहे और एकाकी रहे एकाकी रहे मतलब घर छोड़ कर जाए तो घर में रहे तो संासाकी योग अन्य दिखाते युंजान से अंतकर्ण भी संयत हो भी और देह भी पूरा कार्यक्रम संघात को संयम करके यथिता निराशी, निराशी। तृष्णा ऐसे तृष्णा इच्छा रहता है अपरिग्रह परिग्रह बहुत संग्रह करना उसका अभाव ठीक है सत्य संयासी किम अपरिग्रह ग्रहण हम सन्यासी पुनर् संन्यासी कहते तो सब त्याग करके जाता है फिर अपरिग्रह करना क्या जरूरत है अपरिग्रह तो परिग्रह नहीं करना संग्रह नहीं करना सन्यासी तो अपरिग्रह तो सिद्ध अर्थ से पुनरो ये आशंक्य कहते कौपिन आच्छादन आदि स्वी शक्ति निवृत्ति अर्थम सं अधिक ग्रहण नहीं है जिसने देहदान के लिए के है और देहदारण के जो रखा गया उसमें भी आसक्ति निवृत्ति के लिए सन्यासी भी संयासी ते भी अपरिग्रह का तो परिग्रह रहित हुआ सन्यासी होने पर भी त्यक्त परिग्रह त्याग करके आसक्ति त्याग करके अनुष्ठान करे समाधि अनुष्ठान करे श्लोक बोलो योगं योगांगा च उपदेश तात्पर्य आह योग समाधि अनुष्ठान करने के लिए का योगी युजित योग के अंग पहले कह दिया पूर्व श्लोक में समदुष्टि उत्तर संदर्भ हो ग्रंथ का तात्पर्य करते भाष्य में अथ इधानी योगम युंजत आसन आहार विहार आदि योग साधन नियम वक्तव्य योग अनुसार करने वाले साधक के लिए आसन आहार विहार आदि में योग साधन नियम खाना है योग स्वरूप कतिपय तद अंग प्रदर्शनाथ अथ इधानी योग स्वरूप के कतिपय उसके अंग प्रदर्शन के बाद अब ये कुछ आसन बिहार आदि कहेंगे बिहार आदि नाम इसमें आदि शब्द इत्यादि शब्द नसनादिगत अभांतर भेद आसन आहार विहार गभांतर भेद तत्फलादि तत्फलादि चादि शब्द न तत्फलादि आगे बात में प्राप्त योग से लक्षणम तत्फलादि चार योग को जिसने प्राप्त कर लिया उसका लक्षण क्या है उसका फल क्या है ये भी कहते हैं तो फलादि में जो आदि शब्द आया फलादि चि शब्द न योग फल सम्य ज्ञानम चल कैवल्यम योग का फल है सम्यक ज्ञान और ज्ञान का फल है कैवल्य मुख्य अतः तो भ्रष्ट से विनष्टतम विनष्ट भ्रष्ट हो गया, तो गया इत्यादि सब लेना एवं समुदाय तात्पर्य दर्शित है यह आगे ग्रंथ का तात्पर्य किसीन तिथन गच्छन कुरुजीत योगा समाधि करे अनुष्ठान करे अभ्यास करे क्या बैठा हुआ या लेटा हुआ या खड़े होते हुए या चलते हुए ऐसे कुछ कार्य करते रहे कैसा योग अभ्यास अपेक्षाया अतर श्लोकतात्पर आगे श्लोकतात्पर करते तत्र आसनमे तब प्रथम उच्च्य पहले आसन ही के पहले कहते त्रीते निर्धारण सत्य मध्ये आसन शयान ठान गंकन इदी का बैठभ प्रथम योगानुष्ठान प्रधानमंत्री प्रथम तो योगाुष प्रधान आशीन संभव ब्रह्मसूत्र है जो विचार करेगा बैठे हुए संभव है क्योंकि लेटे लेटे करेगा तो नींद आ जाएगा खड़े रहेगा तो गिर जाने के भय उसमें भी व्याप्रता रहेगा और चलते फिरते करेगा तो विक्षेप होगा ऐसे बैठे हुए अब चिंतन करे ऐसे चलना यदि आवश्यक है जब चलना है तो उस समय भी चिंता नहीं करे अर्थ नहीं चिंता न करेंगे बैठ कर की इसका अर्थ नहीं की बैठा नहीं तो चिंता नहीं करे अन्य चिंतन करे ये अर्थ नहीं चलते फिरते भी चिंता चिंतन जितना हो सकता है करे किंतु चिंतन अधिक है तो बैठ करेगी चिंता करे नहीं तो कोई बोला हम चलते चलते सब कर लेते हैं लेटे रहते लेट हम करते लेटा रहता है सुबह उठ करेगी क्या तो हम लेट कर ध्यान करते वो नहीं होता है बैठे बैठे ध्यान करने वाले भी लया अवस्था आ जाती है निद्रा आ जाती ध्यान नहीं होता है बहुत लोग ध्यान करते है अवस्था आती बीच में इसे ऐसे होकर समय चल जाता है और लेटे आने पर तो पता नहीं चलेगा और ध्यान करने पर नींद नीति हो जाती अन्य समय नींद नहीं हो जिसको नींद नहीं है पूरे ध्यान करो चिंतन करो फिर नींद आ जाएगी यदि विक्षेप हट जाए और विक्षेप रहेगा तो नींद नहीं आएगी आशीन संभावत न्याय इतना विविक श्लोक है शुच देशे प्रतिष्ठाप्यो प्रतिप्य स्थिर नात नाचमित शैलाजिनकुशोत्तरम शैलाजिनकुशोत्तर प्रतिप्य नित सुचौदय से आत्मन स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाप्य आसन के ना तीक्षित ना नीचम चलाजिना कुशोत्तरम आसन की प्रतिष्ठा करके आगे योग अभ्यास करे शुचो से शुद्ध स्थान में शुद्ध स्थान में बताएंगे कहीं स्वभाव तो शुद्ध हो अर्थात शोधन करके संस्कार से स्थिरम आत्मन आसनम प्रतिष्ठाप्य स्थिर अचल अच्छा, आसन स्थिर करे नीचे अति ऊंचा नहीं हो गिरने का भय अति नीचा नहीं हो नीचा में कहेंगे पत्थर में सीमेंट में कम रहे तो उसका प्रभाव होता है इसलिए थोड़ा आसन रख करके चेला अजीन कुशो तरम उत्तर उत्तर चयला अजीन कुश उसका विपरीत नीचे कुश उसके और मृग चरम उसकी वस्त्र ऐसे करके बैठ करके ध्यान अभ्यास करे चौदह कार्तिक शुद्ध है विविध विविधता दो प्रकार होगा स्वभावतः संस्कारोत्तवा दे से टीका मृत्या विविध तत्व देधा विभजते स्वभावत स्वभाव से शुद्ध है जो स्थान और संस्कारोत्तवा दे सब संस्कार का कुछ अशुद्धि है तो अशुद्धि घटा शुद्ध करेगी कोई गंगा तट तो पर गुफा दी है शुद्ध है बैठ बैठकर अभ्यास किया अथवा कुछ हो है महिला है उसको हटा कर साफ करके परिष्कार करके बैठा स्वभाव तो शुद्ध हो अथा अच्छा संस्कार के द्वारा देश एकाध स्थान में प्रतिष्ठाप्य हो प्रतिष्ठाप्य स्थिरम अचलम आत्मनासन स्थिर है टीका में आसन से अस्थरीय तर उप्य समाधान योग योगा सिद्धि अचलम स्थिर आसन आसन स्थिर नहीं तो उसमें बैठकर कर योग जो अनुसार करता है अब समाधि नहीं होगी इसलिए योग सिद्धि नहीं होगी एकाग्रता नहीं होगी इसलिए अचल स्थान है आसन कार्य करते आश्चर्य अस्मित विपत्ति में अनुसरित आसन हम जिसमें बैठते आसन स्थिर अचलम आत्मना आसन आसन कैसा है चलही आसन आत्मन आसन आत्मन क्यों कहा ठीक है आत्मनि परक्य आसन विदास अन्य आसने बैठकर ध्यान नहीं अपने आसन आसनो नितम नातम नुतम न अतिम ऊंचा नहीं हो ठीक है में दिया पतन भय परिहार्थम न अति उच्च क्यों नहीं पतन गिरने का भय रहेगा बहुत ऊंचा में टेबल टेबुल तो गिरने का भय नीचा नहीं भूतल पासण आदि संश्लेष भूतल में पत्थर आदि में संश्लेष संबंध होगा तो वात क्षोभाग्निमानद्य आदि संभावित दोष निर्थम बात क्षोभ हो में बात होता है बात पिता कप बात का संचालन होगा पत्थर में सीमेंट में बहुत बैठे रहे ले, लेटे ले, जैसे अग्निमानी दोष होता है ये इसके लिए उसका संबंध नहीं होना चाहिए इसलिए कुछ वस्त्र के चैलम वस्त्रम अजीण चैलों का वस्त्र अजिना चर्म पशु नाम तो मृग से मृग और कुशाय दर्भ ते उत्तरे उपरिष्टाध्य उपर उसके नीचे हे उसके नीचे कुश है चलाजिन कुशोत्तर चैलम अजिन कुशाश्च ऊपर है तदा चलाजिन कुशोत्तरम टीका मैं प्रथम चैलम कुशा ये कु है पहले वस्त्र विचा उसके ओर मृग चरण चरम उसकी ओर कुशा ऐसे पाठ क्रम से हिस्सा लगता है प्रतिपन्न पाठक्रम अतिक्रम्य जो ज्ञान होता है पाठक्रम चैलाम चैलो उसके अजिन मृग चरम उसके ऊपर कुशा जैसे क्रम है उसको अतिक्रम करके अतिक्रम्य आदो कुम तत चैलम अति क्रम विश्व विवक्षित पहले कुशा विषय उसके ओर मृग चरम उसकी वस्त्र ये विवक्षा करके कहते भगवान भाष्यकार कुशोतरम उत्तरे उत्तर आसने तद आसन चौलाजिन कुशोत्तरम पाठक्रमाद विपरीतोत्र क्रमश चला, तो चला जैसे पाठ क्रम है उसे विपरीत चल लना चौलाजिन कुशोत्तर जो दिया है विपरीतलन से नीचे रहेगा कुशा उसके और मृग चरम उसकी ओर वस्त्र ऐसे स्थिर आसनम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा करके आगे फिर युज्यात योग आगे के साथ संबंधों बोलो आसन आत्मा दिनों स्थिर सुखम आसनम ऐसे योग शुक्र में आया सुखम आसनम सुख से बैठे अस्थिर हो करके तो आसन में स्थिर होना चाहिए और ऐसे बैठने का भी अभ्यास करके जिसमें जिससे आसन में दीर्घ काल बैठ सके अभ्यास करें कर बैठ नहीं पाए कोई थोड़े पांच मिनट बैठा दस मिनट फिर पैरों को इधर करो फिर दस पांच मिनट फिर इधर करो ऐसे करता रहेगा तो ध्यान कैसे होगा तो ऐसे दया शास्त्र में तीन घंटा तक तो आसन सिद्धि के लिए एक आसन में बैठ सके पद्रासन हो सतिक आसन हो सुख आसन हो किसी प्रकार अर्द्ध पद्रासन हो कोई आसन जिसको जैसे अनुकूल है वो अभ्यास करना पड़ता है इसलिए अभ्यास करना चाहिए अभ्यास करके एक आसन में बैठे तब एक आसन में रह रख के चिंतन होगा यदि एक नहीं में नहीं बैठ पाए पंद्रह घंटे आधा घंटे में ही परिवर्तन करना पड़े तो पैर विद्ध तो चिंतन कैसे होगा ये पहले आसन सिद्ध होने पर उसके लिए कोई चित्त व्यापुरता नहीं होगा बैठ गया तो बैठ गया अपने स्वरूप चिंतन किया इसलिए आसन सिद्धि भी आवश्यक okay, करना ओण्लो मिश्र षं वरुण शनो